इसमें प्रकरण का विचार करते थे उन्नीस मालिका मैं कहा गया का ज्ञान नहीं होने से नाना प्रकार की अध्यस्थ कल्पना होता है जैसे रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तो सर्प धारा इत्यादि नाना प्रकार की कल्पना होता है तो इसी प्रकार की आत्म तत्व तो तो का ज्ञान नहीं होने से प्राण आदि भी भाव ये आत्मा कल्पित तो होता है तो कैसे ये प्राण आदि इसको दिखाते हैं नाना मतवाद वाले नाना प्रकार की कल्पना करते हैं तो बीसवा श्लोक में कहा गया प्राण इति प्राणविदो भूतानी तदविद हिरण्य गर्भ को मानने वाले लोग कहते हैं कि ये प्राण हिरण्य यही है और भूतानी चार लोग चार भूत मानते हैं वही जगत का मतलब वही तत्व है तत्व अर्थात वही भाषा भी सत्य है संख्या लोग कहते हैं गुण ही सत्य है उसी गुण का ही सब कार्य होता है पूरा जगत तो यहाँ तक हम लोग देखे थे आगे टीका में कल्पनांतरम आह यहाँ से चलेगा ना कल्पनांतरम आह चतुर्थ तो पाद में कहा गया तत्वा चिद अर्थात तीन तत्व मुख्यतः मुख्यत, का ही पूरा विस्तार है यह जगत टीका में कहते हैं आत्मा अविद्या इति संक्षेपतः सर्व तत्वा सर्वजगत इति सैवा मनते तदप्पी कल्पना मत तो आत्मा एक अविद्या और शिव शिव अर्थात परमात्मा आत्मा अर्थात जीवात्मा और शिव अविद्या और शिव अर्थात परमात्मा एक सौ एक पृष्ठ में ये पूरा नहीं क्या कुछ पुस्तक अच्छा बीस मास लोग देखेंगे वही एक सौ एक के आसपास होगा थोड़ा वो आत्मा अविद्या शिव इति संक्षेपत त्रीणी तत्व ये संक्षेप से ये तीन तत्व है सर्व जगत प्रवर्तकानी इति इनका विस्तार फिर अविद्या का विस्तार बहुत हो जाएगा अपन जब महाभूत आ जाएंगे ऐसे होकर के शैव उनका तत्व तो छत्तीस है कुल मिलाकर के तत्व तो तो सर्व जगत प्रवर्तकानी छत्तीस तत्व सर्व जगत प्रवर्तकानी अर्थात यही मूल तीन तत्व तो तो यही सारे जगत का प्रवर्तक है ऐसे शैवा मनते तो शिव ही मुख्य है वही परमात्मा है ऐसे मानने वाले छत्तीस थ्री सिक्स सबसे ज्यादा इनका तत्व तो तो है पादा इति पाद अच्छा तदपि कल्पना मात्रम ये सिद्धांत कहता है कि ये भी कल्पना है आत्मन विन्न तो ये शैव ये शैव लोग कहते हैं कि आत्मा एक है परमात्मा एक है अविध्या है अविद्या का कार्य जगत हो गया अभी सिद्धांत कहते हैं कि ये सब कल्पना है अर्थात ये वास्तव तो ऐसा नहीं है क्यों कहता है आत्मनो भिन्नत्वे शिवस् आत्मनो भिन्नत्वे त्व शिवस् में क्या विभूति लेंगे फिर मंच आत्मा से अगर शिव भिन्न हो जाएगा तो आत्मा से जो भिन्न होगा वो क्या होगा अनात्मा होगा कहते हैं घटादे को तुल्य तो शिव जी भी दी जैसा हो जाएंगे शिव अर्थात तो परमात्मा शुद्ध ब्रह्म को ले रहे हैं तो घटादि तुल्य तो प्रसंगात और अभिन्नत्वे और कहेंगे ना घटा ना दी जैसा नहीं होगा इसलिए आत्मा परमात्मा ये भिन्न नहीं है तो भिन्न नहीं होगी तो फिर तत्व तीन रहेंगे दो हो जाएंगे तो कहते हैं तत्व त्रित्व व्याघात तो इसलिए उनका मतव ठीक नहीं है भिन्न मानेंगे तो शिव अनात्मा हो जाएंगे और अभिन्न मानेंगे तो तत्व तो तो दो हो जाएगा तो इसलिए वो मतलब ठीक नहीं है तो ये तो तत्व कहते हैं ना तत्व तो तो होता वास्तव तो ये जितने मत वाले हैं कोई है कि कल्पितो स्वीकार नहीं करते कल्पित स्वीकार करेंगे वेदांत कहेगा तो हम तो वही बोल रहे हैं फिर विरोध नहीं है कल्पित नहीं होने को जीवात्मा तो नहीं ये नयायी का बात नहीं है ना ये जो मानते हैं उनको वो लोग कहते हैं तीन ही तत्व हैं तो नयायी का बात जब आएगा नयाय भी अपना कहेंगे हमारे इतने तत्व है वैदानती उसको कहेंगे भी तत्व अलग नहीं मानता मतलब जीवात्मा अलग नहीं माने तत्व नया लोग मानते हैं वहाँ तो जीवात्मा परमात्मा अलग मानते हैं न मानते लेकिन तत्व अलग का तत्व तो अर्थात द्रव्य में एक आत्मा है ना तत्व तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो एक है नागर तो पदार्थ एक ही होना चाहिए अगर दोनों का लक्षण समान है किंतु भिन्न हो जाएगा दोनों का तत्व तो तो एक नहीं होगा ना उसमें विशेष मतलब जीवात्मा में जो विशेष रहेगा परमात्मा में वो विशेष नहीं रहेगा ना तो इसलिए एक नहीं होगा एक अर्थात फिर अभिन्न हो जाना है तो यहाँ आत्मा और परमात्मा भिन्न है और जीवात्मा भी भिन्न है ना उनका मत में एक कैसे हो जाएगा अर्थात हम कह सकते उनका लक्षण समान है लक्षण समान होने पर भी भिन्न भी है पदार्थ भिन्न है जैसे एक जल परमाणु दूसरे जल परमाणु तो उनका लक्षण समान होने पर भी पदार्थ भिन्न हो जाएंगे इसी प्रकार इसे, इसे भिन्न है तो यह जो ये शैव मत वाल है ये आत्मा शब्द से जीवात्मा कहते हैं किन्तु जीवात्मा को वहां जाति लक्षण करके एक मान लेते हैं तभी संक्षेपत तीन परमात्मा तो वास्तविक एक है उनका शिव एक है जीवात्मा जाति को लेकर के एक अविद्या वो भी एक माना तो इस प्रकार की करके तो जीवात्मा एक कहने का अर्थ वह जाति लेकर के एक कहा तो न्यायिक लोग भी अलग मानते हैं नयायी को जब खंडन करना होगा तो कहेंगे तो अगर ये भिन्न होगा तो आत्मा से भिन्न होगा परमात्मा तो फिर वो दोनों में से कोई एक अनात्मा मानना पड़ेगा तो किन्तु न्यायिक लोग कहेंगे कि आत्मा से जो भिन्न होगा अनात्मा क्यों होगा मैं एक लोग कहेंगे ना आत्मा जैसे चेतन ही परमात्मा वो भी चैतन्य है तो वेदांती लोग कहते हैं ना आत्मा एक है बाकी लोग कहेंगे आत्मा क्यों एक होगा इसके लेकर फिर विवाद होगा फिर सिद्धांत तो विचार हो जाए अच्छा बीस मास लोग का उच्चारण करेंगे ये वेदांति लोग दूसरों को कहते हैं कि आप अगर आत्मा नाना मानेंगे आप कभी अभय नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपसे कोई भिन्न रहा अगर आपसे भिन्न रहेगा तो आप निर्भय हो जाएंगे एक भी अगर आपसे भिन्न है तो आपको कभी भी कुछ हो सकता है तो इसलिए वेदांति कहते हैं कि अगर आपको अभय में प्रतिष्ठित तो होना है तो एक ही मानना पड़ेगा तो बाकी कहते बाकी सब कल्पित तो, तो कल्पितों से भय नहीं है और कल्पितों निश्चय होना चाहिए तो रजु में सर्प कल्पित जब तक तो निश्चय नहीं हुआ तब तक भय रहेगा तो अर्थात तो रहे तो तो एक ही तत्व तो तो है बाकी सब कल्पित और कल्पित बोल करके निश्चय ऐसा होने से ही अवय स्थिति आएगा तो अच्छा तो अभी दिखा रहे हैं किस किस प्रकार की कल्पना सब हो रहे हैं आगे पादा इति पाद पादा इति पाद विदो विषयाद लोका, इति लोका, लोका, इति लोका देवा, देवा, देवा लोकविद्विद पादा पाद विदया विषयाद लोका लोकविदेवा तद विधायद पाद ये जो ओंकार का विचार में विचार हुआ कि विश्व तयस और प्राज्य और चतुर्थ तुरी तो ये जो पाद है तो ये पाद को मानने वाले कहते हैं ये ही वास्तव है विश्व एक वास्तव है वैदांतिक विश्व कल्पित तो है और कहेंगे नहीं नहीं यही वास्तव है ये विश्व एक तेज से ये वास्तव है और उसी को लेकर के तो सारे व्यवहार होता है विश्व व्यवहार करता है तेजो तो से व्यवहार करता है इसी प्रकार के वास्तव है और विषय इसी चौत विषय जो शब्द स्पर्श इत्यादि जो ग्रहण होते हैं ये मुख्य पदार्थ है क्योंकि विषय है तभी तो जीवो का ये चलता है तो उसी को ग्रहण करेगा भोग करेगा तो इसलिए विषय ही मुख्य पदार्थ है ऐसा कहेंगे वात्न वत्सायन न्याय का भाष्यकार गौतम तो न्याय के ऊपर ये भाष्यकार है तो कहते हैं विषय ही मुख्य है उसी का ग्रहण करता है जीव और उसी से उसका फिर आगे जीवन चलता है चार वक तो वो भूत को मानते है विषय ग्रहण करना वो ठीक है किंतु तो उनका मत में चार भूत तो ही वास्तव है न्यायिक लोग का कहना है कि ये शब्द स्पर्श रूप रस ये जो सब ग्रहण होते हैं इसी के लिए बाकी सब ये विस्तार न्यायिक लोग ऐसा करते हैं तो न्यायशास्त्र हम लोग अधिक विचार कर लेते हैं इसलिए थोड़ा ये बाकी घटाना तो कठिन है कि इस प्रकार टीका में दिए हैं और लोका इति लोकविध जो लोग लोक को मानते हैं भूर भूव स्व यही लोक ही, ही प्रधान है अभी भूर लोक में है फिर अच्छा कर्म करेंगे फिथिर लोक प्राप्त हो जाएगा अंतरिक्ष और अगर अच्छा कर्म कर सकता है तो स्वर्ग लोग प्राप्त हो जाएगा फिर क्षीण पुण्य फिर मृत्यु लोकम ये लोक ही यही पारमार्थिक है और देवा इति चौतविध देवता लोग अर्थात अगर हम देवता को प्रसन्न करेंगे वो फल देंगे तो फल भो करेंगे तो फिर देवता को प्रसन्न करते रहेंगे वो फल देते रहेंगे यही अर्थात पारमर्शिक है ऐसा मानने वाले यहाँ जहां भी जो सब कहा जाता है अर्थात तो वो लोग उसको पारमार्थिक मानते हैं वास्तव तो मानते हैं ठीक है मैं एकस्य आत्मनो विश्वादय पादाह सर्व व्यवहार हेतु तो भवंती अपनी कल्पना मात्र एक आत्मा है उसका विश्वादी पाद है सर्वव्यवहार का हेतु है, है और ये सब सत्य है वेदांती कहता है कि एक ही आत्मा है उसका चार पाद है सारे व्यवहार का हेतु है वेदांती ये कहेगा किंतु ये लोग कहेंगे ये चारो सत्य है वेदांती कहता है सत्य नहीं एक ही सत्य है दिन कल्पित है इतना ही अंतर होता है ये भी कल्पना मात्रम, तो वेदांती कहता है कि ये जो कहते हैं सारे व्यवहार का हेतु चार पाद है ये वास्तव ये कल्प कल्पना करते हैं निरंश आत्मनो अंश भेद अनुपत्य पाद अनुपत्य रितिया आत्मा निरंश है जो निरंगस है उसका चार अंश वास्तव कैसे हो जाएंगे एक वास्तव होगा बाकी तीन कल्पित होगा ये हो सकता है किन्तु चार वास्तव कैसे होगा पदा प्रभृति कल्पना इति विषयायन गौतम न्यायशास्त्र भाष्यकार ये हो सकता है कि जो है ये जो बात्यायन प्रभृति ये यहाँ विषय विषया तदविद कहने का समय में न्याय को आधार करके नहीं कर करे ये बादशाह बहुवादी वाले है ना तो इसीलिए संभव है कि वो विषय अर्थात ये अलग चीज है वो न्याय के ऊपर भाष्य लिखे अलग बात है।, हो सकता है कि उनका कहना है कि शब्द स्पर्श रूप यही जो विषय है इन्हीं को ग्रहण करना बस यही सबसे अच्छा बात है शब्दादयो विषया भूय भूय भूज्य कहते हैं सिद्धांत कहते हैं विभ्रम मात्र विषय शब्दादि उसका बार बार भोग करना है यही ही तत्व है यही जीवन है इस प्रकार की कहते हैं सिद्धांति कहते हैं विभ्रम क्यूँ विषय विषया नाम चूरम अत्यंत अंतरम उपभोक्तम विषम भक्ति विषया स्मरण आ सकती ये बहुत ज्यादा उदाहरण दिया जाता है विषय और विषय ये दोनों का बीच में दूर बहुत ज्यादा है विषय और विषय ये दोनों का बीच में दूरी बहुत ज्यादा है क्यूँ विषम उपभुक्तम हंति विश्व को अगर खाएगा तो भी मरेगा ना विश्व उपभुक्तम विश्व खाएगा तो मरेगा किन्तु विषया स्मरणाधोगे mm. विषय का अगर स्मरण करेगा तो भी मर जाएगा विश्व का स्मरण करने से मरेगा नहीं विश्व को खाने से मरेगा किंतु विषय का तो स्मरण करने से मरेगा विश्व का विषय का स्मरण करने से कैसे मरेगा विषय का अगर स्मरण करेगा तो भगवान आगे गीता में कहे थे ना ध्यायतो ध्यात विषयानुकुंश संग संग संते काम काम क्रोधो भी जायते क्रोधात भगवती समोह समोहाम स्मृतिनाशात नाश हो गया तो विषय तो खाली उसका स्मरण करने से ही नाश हो जाएगा आप देखेंगे कोई अगर विचार चला अगर आपको वहीं से नहीं रोके फिर एक दिन करते करते आज तो उस तरफ जाना ही है कर देगा तो इस प्रकार क्यों? तो चलेगा पहला दिन तो एक बार चलेगा दूसरा दिन दो तीन बार चलेगा आगे तो करेगा आज तो जाना ही पड़ेगा वहाँ थोड़ा जा करके कुछ खा करके तो इस प्रकार क्यों कर देगा अगर आप वहीं से नहीं रोक देंगे तो फिर आगे तो लेगा वहाँ तक तो। इसलिए कहते हैं विषया स्मरणार्दी इसलिए विषय को तो विषय से अधिक सतर्क तो रहना है विषय के प्रति इति विषय अनुसंधान से विषय का चिंतन करना ये निंदित तो है निंदा किया गया परमार्थिक परमार्थिक तत्त्वभाव अनुपपत्ते जिसका निंदा किया जाएगा वो वास्तव पदार्थ तो कैसा होगा इसलिए वो तो परमार्थिक नहीं है भूभुव स्वरित त्रय लोका वस्तुभूता सी पौराणिका पुराण को मानने वाले कहते हैं कि भूर भूव स्व ब्रह्मा जी तो जब उनका उत्पन्न हो गया वो पहले उच्चारण के भू हू भू लोक बन गया भूव अंतरिक्ष बन गया स्व हो स्वर्ग लोग बन गया इसी प्रकार पौराणिक कहते हैं पुराणों को मानने वाले तो सिद्धांत तो कहते हैं तदपि कल्पना मात्र ये भी कल्पना है अर्थात तो वो कहते हैं कि ये तीनों लोगों वास्तव है कर्म करके प्राप्त करेंगे वहां फलोभोग करेंगे तो सिद्धांत कहते हैं ये खाली कल्पना है क्यों कल्पना स्थान भेदे नद आनन्त दुरुतरत्व दूर अच्छा स्वातंत्र च असिद्धत्वात स्थान भेदेन त्रित्वे सिद्धांत है कहते हैं कि आप भूर भूव स्व ऐसे तीन स्थान क्यों मानते हैं तीन क्यों कहते हैं तो ये पौराणिक लोग तीन स्थान है ना एक भूल लोग भूवल लोक अंतरिक्ष है एक लोक है तीन स्थान है तो सिद्धांत कहते अगर तीन स्थान से अब तीन तत्व तो मान लिए तीन वास्तव कहते हैं तो स्थान तो अनंत है एक ऋषिकेश है एक उत्तरकाशी है और एक काशी है ऐसे अगर गिनेंगे कहेंगे द्वारका है कामक्ष है कि वो रामेश्वरम है तो सिद्धांत कहते तद तो अनंत से दुरुत्तरत्व स्थान तो अनंत है तो फिर आप तीन कैसे तत्व कहेंगे अभी सब तत्व हो जाएंगे तो वास्तव तो सब पदार्थ हो जाएंगे और स्वातंत्र से असिधत्वात ये तीन स्थान है और ये तीन स्थान स्वतंत्र है सब अलग अलग है ये भी नहीं है सिद्धांत कहता है कि तो वास्तविक तो एक है स्वातंत्र से तो स्थान भेद न तीन कहेंगे तो अनंत अनंत भेद होना चाहिए अनंत लोक होना चाहिए क्यों कहेंगे कि विष्णु लोक है, कि शिव लोक है और फिर आगे लोक को धाम शब्द से कहेंगे तो फिर कहेंगे काशी धाम तो काशी धाम कहेगा ऋषिकेश धाम कहेंगे फिर ऋषिकेश धाम से कहेंगे कैलाश धाम फिर कैलाश धाम से कहेंगे विष्णु धाम और ये धाम से तो इसका कोई और नहीं है और स्वातंत्र से असिधत्वात्म स्वातंत्र अर्थात तो अलग अलग लोग इस प्रकार की कल्पना करेंगे ये कोई सिद्ध नहीं है पूर्व मीमांसा का वो लोग भूवश वो सृष्टि नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये पौराणिक है मीमांसक नहीं है जो पुराण को मानने वाले पुराण अर्थात तो महाकल्पना कर करने वाला जो अर्थात जो कहा गया बिना बुद्धि से जो ग्रहण कर पाएगा उसके लिए ये ठीक है बिल्कुल जैसे कहा गया ऐसे ही ठीक है प्रश्न करने से पुराण नहीं है अगर प्रश्न करता है तो कहेंगे इस जगह को पढ़िए पुराण का जो कथा पुराण में कथा अंश है तत्व अंश है जो प्रश्न करेगा कथा में ऐसा कैसे हो जाएगा भगवान कृष्ण एक है और इतने सारे इसके सारे कैसे सा एकदम लड़ाई कर लेंगे सबको मार दे एक दो साल का बच्चा कैसे इतने बड़े राक्षसी को मार देगा प्रश्न करेंगे तो कहेंगे आप फिर वो पढ़ना है तो इसे हम सब कथा हम को नहीं पढ़ना ये छोटे शायद है ना पूरा के लिए ना कोई तो वो तो केवल कहते हैं भाषा है ही पढ़ो बाकी प्रकरण प्रकरण पढ़ने के लिए मना करते हैं तो ये मीमांसा का नहीं है मीमांसक की बहुत विचारशील है वो स्वर्ग इत्यादि मानते है सृष्टि है पुराण इत्यादि को लो इतना ही नहीं पुराण को पुराणा में जैसा विग्रह वाद ये सब उसको वो नहीं मानते है अच्छा आगे कहते हैं देवा इति चिद अग्नि इंद्रादय देव देवास तलदाता रो न ईश्वर तथा देवता कांडिया देवता कांडिया अर्थात तो जो वेद में जो देवता कांड है अर्थात यज्ञ करो वो देवता फल देंगे ये सब वो लोग कहते हैं अग्नि इंद्र इत्यादि देवता उनका जब हम याग करते हैं तो वो फल देते हैं ईश्वर फल नहीं देने वाला है ईश्वर कोई पदार्थ ऐसा नहीं भी मांग लोग भी ईश्वर नहीं मानते हैं ईश्वरस तथा तथा फलदाता ईश्वर नहीं है ऐसे देवता कांडिया सिद्धांत कहते तो भी तो कल्पना मात्र क्यों कहता है सिद्धांत कहता है कि अस्मदादी प्रयत्न अपेक्षीय फलदात तेसा भो विशेषो अभाव प्रसंगा ये देवता लोग हम लोग प्रयत्न करके याग करेंगे करने से वो हमको फल देंगे तब तो वो जो लेकर के नौकरी करने वाला जैसा हो गया देवता जो काम करता है हम उसको पैसा देते हैं ना वो फिर हमारा काम करता है तो देवताओं को इसी प्रकार हम याग करेंगे हमको फल देंगे तो भृत्यु और देवता में क्या अंतर रहा तो ये कह रहे तैसा भाव प्रसंग तो स्वातंत्र उपकारकत्वे तो कहेंगे नहीं नहीं आपका कर्म को अपेक्षा नहीं करके देवता लोग उपकार करेंगे आपका प्रयत्नों को अपेक्षा नहीं करेंगे वो ऐसे उपकार करेंगे तो स्वातंत्रण उपकार कत्वे, तद आराधना व्यर्थ्या अगर हमारा आराधना पूजा को अपेक्षा नहीं करके अगर वो फल देंगे तो फिर आराधना क्यों करेंगे बुद्धिमान लोग कहते हैं ना क्यों करेंगे तो बिना होने से भी अगर फल मिल जाता है तो फिर क्यों परिश्रम करेंगे इस प्रकार कहते तो वह और दूसरा कह देंगे तद भक्ता नाम अपनी विपत्ति जो इंद्र का भक्त होगा और जो अग्नि का भक्त होगा वो दोनों में तो विवाद होगा एक ही इंद्र का भक्तों में भी विवाद हो जाता है तो ये कहते हैं कि तद तो भक्ता नाम अभी विप्रतिपति दर्शन है ना ये इंद्र का जितना दिखता नहीं राम जी का कृष्ण जी का दिखता है सर तो जो द्वारकाधीश को मानने वाले होंगे तो वो बिठल हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे अथवा ये जो वृंदावन में हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे जो बड़े कृष्ण जी को मानने वाले हैं वो छोटे कृष्ण जी वो नहीं है अलग है इस प्रकार करेंगे तो विप्रतिपत्ति दर्शनाथ और अगर जो व्यक्ति के बारे में विप्रतिपत्ति होता है दूसरों को वो ऐसा है उसका सामर्थ्य है अथवा नहीं है इस प्रकार के लेकर के जो बड़े को मानने वाले कहेंगे छोटा ये क्या करेगा तो कहेंगे छोटे क्या वो इतने बड़े राक्षस उसको मार दिया तो छोटा क्या है इस प्रकार की विप्रतिपत्ति हुआ तो कहते जिस व्यक्ति का विषय में विप्रतिपत्ति होगा संशय होगा उसका कोई फलदात्री तो अकिंचित करो उसका सामर्थ्य में संशय है और हम उसका आराधना करेंगे वो हमको फल दे देगा तो कहते है विप्रतिपत्ति दर्शना तो तो प्रसाद से अकिंचित करो तो जिसका सामर्थ्य के बारे में हमको संशय है तो उससे क्या मिलेगा तो इस प्रकार की कहते हैं अकिचित कर तो आदित्यह ये सब बात किसके लिए कहेंगे कि जिसको ये सब फल से ऊपर उठ गया तभी तो जाकर के क्योंकि यहाँ ये सबको एक साथ गंगा जी में डालते हैं ना तो अर्थात तो जगत में कहीं किसी को कुछ करने से कुछ मिलना है ये बुद्धि है तो ये बुद्धि को ये नाश करेगा कहीं कुछ मिलना नहीं है इस प्रकार की बुद्धि होना है तो तभी जाकर के वेदांत कहेगा कुछ मिलना नहीं है क्यों कहते हमको कुछ मिल ही नहीं सकता अर्थात हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें किसी चीज का कुछ सम्बन्ध हो ही नहीं सकता इसलिए हमको कुछ मिल ही नहीं सकता और मिलेगा किसको शरीर मनोबुद्धि को मिलेगा कितना मिलेगा कहते हैं जितना पहले से च च वित्तम नयुर्विद्या आयुर्विद्यालिक गर्भस्थ से वे ही न आयुर्विद्या और जो है और आयुर्विद्या जन्म जन्म चार हो गया और और कुछ है पांच तो ये पांच पंचईता ने गर्भस्थस्य गर्भस्थ से तो विद्यालौक विद्या मोक्ष विद्या <rustian experimentation> तो सब कितना मिलेगा ये पहले से ही गर्भस्थ है वह दे अर्थात जब गर्भ में है तभी तो देही का लिख दिया तो कितना मिलेगा अर्थात जिसको कहते हैं कि प्रारब्ध अंश तो जो ये मोक्ष अथवा पुण्य इत्यादि ये तो पुरुषार्थ अंश किन् जो प्रारब्ध अंश है ये मिलना है कितना वित्त मिलेगा कितना आयु मिलेगा कितना आपका यश यश तो और आयुर्विद्या आयुर्विद्या आयुर्जन्म जन्म हो जाने से मृत्यु तो ये पांच चीज ये पहले से निर्णय है अच्छा विप्रतिपति दर्शनात् तत्प्रसाद से अकिचित करतुआत इसलिए ऐसा देवताओं का प्रसाद ये अकिचित करत्व उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है अच्छा ये इक्कीस मोक उच्चारण करेंगे तो ये अगर कुछ पाना नहीं है तो हमारे अंदर में धीरे धीरे दिर हो गया की फिर हम क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं इसका एक ही उत्तर मतलब वेदांति का एक ही उत्तर है आप हमेशा समाधिस्थ रहिए कोई पूछेगा कि तो हमको कुछ पाना नहीं है कुछ करना नहीं है फिर हम ये क्यों बिल्कुल कुछ करना नहीं है आपको हमेशा में ब्रह्माकार समाधि जाइए चला जाएगा फिर हो जाएगा समाधि ब्रह्माकारि में फिर आएगा क्योंकि नहीं क्यों आए बोला नहीं हो पाया इसलिए करना समाधि तो नहीं हो पा रहे इसलिए करना बाकी कुछ मिलना नहीं है कुछ नहीं होना है तो करने से क्या होगा करने, करने से ये समाधि क्यों नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है किन्तु अच्छा रजस है करने से वो रजस निकल जाएगा फिर आप समाधि धीरे धीरे होंगे पाना का आशा रखेंगे तो वो चक्रों वो चलाएगा मजबूरी से करना है ये बुद्धि जब रहेगा तब धीरे धीरे ये चलेगा हम मजबूर है हम समाधि नहीं हो रहा है इसलिए करना है भूमिका हो जाएगा क्यों करना है तो सर्वदा समाधि रहेगा तो नहीं हो पा रहा है इसलिए करना है तो करना कहने ऐसा कर्म करिए जिससे कि आपका ये श्रृंखला चैन आगे बढ़ेगा नहीं कौन सा कर्म करने से आगे बढ़ेगा नहीं कहते ये इसी में लगे ना तो पठन पाठन करने से तो इसे बढ़ेगा नहीं कहते पढ़ाने से भी बढ़ेगा दिले दिले दिले दिले तो बढ़ेगा चैन वो धीरे धीरे घट जाएगा पहले थोड़ा पढ़ाएगा की वो रजा से तो जब धीरे धीरे घट जाएगा वो नहीं करेगा तो आगे वो भी नहीं बढ़ेगा धीरे धीरे उच्च स्तर हो जाएगी इसलिए और कुछ करना नहीं यही जान करके लगे रहना है अरिजित जितना प्रारब्ध क्षय हो जाएगा उतना अच्छा है ये इक्कीस मोक उच्चारण करिए आगे कहते हैं वेद विदो यदेद भोज्य मी चिद वेद वेद का अर्थ अर्थात पारायण करने वाला तो उनका जीवन वही है अर्थात वेद पारायण करने के लिए कहा गया तो रोज छह घंटा सात घंटा जितना घंटा पारायण करना है मतलब सुबह से दोपहर तक लग जाएंगे बस शांत हो जाएंगे तो वो लोग कहेंगे वेदा यी वेद यही तत्व है बस इसका पठन ही करना है तो मीमांस लोग कहेंगे खाली पढ़ने से क्या होगा आगे उसमें तदुदित कर्म सुनुष्ठीय था उसमें जो कर्मों कहा गया उसको करना भी चाहिए इसलिए मीमांसक के लोग यज्ञ आई दी तदविध तो यज्ञ यही सारे पढ़ने के बाद उसमें जो करने के लिए कहा गया वो करना है ऐसे मीमांसक लोग कहेंगे तो मीमांस सांख्य लोग कहेंगे खाली करने से क्या होगा उसका फल भी आएगा ना फल को भोग है कौन भोग करेगा कहते यही पुरुष है अथा पुरुष भोगता है जो ये पुरुष है भोक्ता है यही तत्व है इसलिए सांख्य लोग ये भोक्ता यही वास्तव है पुरुष वही तत्व है और बाकी लोग कहेंगे भोज्य मिति च तो ये ये ये ये होना है और ये दिन में होगा रात को रात को थोड़ा हल्का हो जाना है किन्तु सुबह तो ये बनना है साढ़े पांच बजे सुबह ये ये कहते हैं भोज्य विधि ये ही सार है अर्थात तो ये बनना है ये बनना है ये सार है ऐसा कौन कहते हैं भोजन बनाने वाले रसोया उनका यही सार है ये, है, ये है, <स>। अच्छा है ये अच्छा है इस प्रकार करेंगे अच्छा है अर्थात शरीर के लिए अच्छा है नहीं शरीर के लिए अच्छा है तो इसके लिए अच्छा है करेंगे टीका में ऋग्वेदादय वेदास्तवार पाठका वे पाठका अर्थात जो क्रम पाठ जटाठ घन पाठ इस प्रकार कहते हैं पद पाठ इस प्रकार की ऋग्वेदेदास तो बेदा, ये चार है वही तत्व है उसी का पढ़ते रहना यही वास्तविक तत्व है तो कहते हैं तदपि कल्पना मत ये सिद्धांत जेता हैं क्यों न वेद लौकि वरुण व्यतिरिकता दृश्यते ये जो वेद है ये क्या चीज है सिद्धांत कहता है ये तो वर्ण है वर्ण का एक विशेष क्रमों से ये रखा गया है क्रम बता में वो वर्णा नाम वेद शब्द वाच्य तो अंगीकार वेद वर्णों का क्रम है तो अग्नि अग्निमीणे पुरोहित कहेंगे इस प्रकार की वर्णों का क्रम है यही तो वेद है ये तत्व तो तो कैसे हो जाएगा अर्थात ये एक पार्थिक पदार्थ वही कैसे तत्व तो हो जाएगा क्रमश उच्चारण उपलब्धि और अन्यतर्गत वर्णेश आरोप वर्ण का क्रम ये क्या है उच्चारण और उपलब्धियों उच्चारण किया उच्चारण करने वाले जो आचार्य उच्चारण करेगा जो शिष्य होगा वो उसका अनुच्चारण करेगा तो शिष्य अनुच्चारण कैसे करेगा सुन करके तो सुनने का समय में उसको वर्ण का क्रम श्रवण होगा भूसी मुताबिक वो उच्चारण करेगा तो वेद कहने से वर्णों का क्रम ये वर्ण का क्रम कहाँ है केंगे या तो उच्चारण प्रथम उच्चारण तो करने वाले का वर्ण का क्रम लीजिए नहीं तो अनुच्चारण करने वाले का वर्ण का क्रम यही हो गया वेद वर्णों का उच्चारण का क्रम और उच्चारण क्रम ये वर्ण में वर्ण में कोई उच्चारण क्रम ये वर्ण का धर्म नहीं है अगर वर्ण का धर्म उच्चारण क्रम होगा तो आपको सर्वदा तो अर्थात ऋषि के इसी प्रकार की उच्चारण करना पड़ेगा ऋ के पर में आपको सौ का ही उच्चारण करना पड़ेगा तो फिर आप वृंदावन इस प्रकार उच्चारण नहीं कर पाएंगे क्यों कर्म त, जो क्रम है वो वर्ण का धर्म है इसी वर्ण के बाद ये वर्ण आना है ये क्रम है ये वर्ण का धर्म है आगे पीछे नहीं होगा तब तो फिर आप अलग उच्चारण नहीं कर पाएंगे इसलिए क्रम वर्ण का धर्म नहीं वर्ण में आरोपो किया जाता है तो वर्ण क्रम तो ये सब कोई तत्व नहीं होगा और वेद फिर आप कैसे कह देंगे कि वो परमार्थिक होगा तथा तथा विध क्रम वर्णान आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्य वेदान परमार्थता इसलिए तथा क्रमताम वर्णान वर्ण क्या है क्रम वाले है उन्ही अक्रम उसमें आरोपित है आरोपित रूपेण ये वेद शब्द का वाच्य है वेद कहने से वर्ण क्रम विशिष्ट क्रम उसमें आरोपित तो हुआ है ये सब कहा परमार्थ हो जाएंगे ये वास्तव तत्व तो कहाँ हो जाएंगे वेदी तो आगे, आगे कहा यज्ञ मीमांस का लोग कहेंगे ज्योतिषमादाय यज्ञ वस्तुभूता भवंती इति प्रभत याज्ञ का मनंते ये जो ज्योतिषम इत्यादि यज्ञ है ये ही पदार्थ है यज्ञ अगर करेंगे आपको फल मिलेगा तो अच्छा है, बड़ा यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा ब्रह्म मिलेगा ऐसे बोधायना प्रभृत है ये कुछ वैदांत के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो इस प्रकार लोगों कहते हैं तदपि भ्रांति मात्रम ये भ्रांति ही है यज्ञम व्याख्या अच्छा यज्ञम व्याख्या द्रव्यम देवता त्याग इति अत्र एकेकस्मिन एक यज्ञ विज्ञान अभाव समुदाय से अवस्तुत्व तो यज्ञ व्याख्या ये उनका ये न सूत्र इस प्रकार के होगा यज्ञ का व्याख्यान करेंगे यज्ञ क्या है द्रव्य देवता त्याग देवता है देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करेंगे यही यज्ञ हो गया सिद्धार्थ कहते हैं कि इतना एकस्मिन एक ज्ञ विज्ञान अभावत अभी केवल द्रव्य को यज्ञ कह देंगे नहीं कहेंगे केवल देवता को यज्ञ नहीं कहेंगे केवल त्यागो को भी यज्ञ नहीं कहेंगे तो होने से एक एक तो यज्ञ नहीं है कहेंगे तीनों जहां होंगे तीनों को मिला करके यज्ञ कहेंगे कहेंगे तीनों अगर कोई भी एक यज्ञ नहीं है तीनों मिलकर के कैसे यज्ञ हो जाएगा क्योंकि ये जो समुदाय होता है समुदाय कोई वस्तु नहीं है पांच आदमी का समूह हो गया ये समूह क्या चीज है तो कहते हैं समूह केवल एक कल्पित के तो चीज है समूह ये समूह ही अर्थात तो जो मिल, मिले हुए हैं उनसे कुछ अलग पदार्थ तो समूह नहीं है इसलिए कहते हैं अवस्तुत्व एक नंबर टिप्पणी दे दिया समुदायी व्यतिरेक नीति जो समुदायी है समुदायी अर्थात जो मिलकर के समुदाय होते हैं वो समुदाय ये समुदाय से कुछ भिन्न नहीं होते हैं कहते गंगा जी का प्रवाह जो है ना वो सतत है हमेशा चलता है प्रवाह नित्य है चलता है कहते प्रवाह क्या चीज है तो गंगा जी का जो जल है बिंदु, बिंदु है वो बिंदु को प्रवाह कह देंगे नहीं कहेंगे क्योंकि जो बिंदु अभी आप देख रहे हैं कहते हैं गंगा जी का प्रवाह नित्य है प्रवाह कहने से बिंदु अभी जो बिंदु देखेंगे शाम को जाएंगे तो वो जाकर के कुछ सौ किलोमीटर दूर में पहुंच गया होगा तो इसलिए वो बिंदु तो प्रवाह नहीं है तो प्रवाह किसको कहेंगे कहेंगे बिंदु में आप प्रवाह बोल करके केवल कल्पना करते हैं तो प्रवाह कुछ समूह ये सब पदार्थ तो नहीं है, अवस्तु है इसलिए जो यज्ञ वास्तव पदार्थ कहते तो हैं वो सब ठीक नहीं है और भोगता है वो आत्मा इति न करता इति संख्या नया एक लोग कहते हैं आत्मा करता भी है भोक्ता भी है तो चलो थोड़ा परिश्रम भी करना है फल भी लेना है नया एक लोग थोड़ा मतलब विचार करने वाले कहते हैं कर्म करेंगे तो फल मिलेगा लेगा सांख्य लोग कहते हैं कर्म करने वाला दूसरा है आप तो खाली फलो भोग करने वाले हैं इस प्रकार के है तो भोगता है आत्मा न करता इतनी संख्या तत्र भोग यदि बिक्रिया सिद्धांत कहते हैं ये बात ठीक नहीं है तत्र भोग यदि विक्रिया स्वीकृत सिद्धांत कहता है कि पुरुष भोक्ता है आप कहते हैं कि ये जो भोक्ता है वही वास्तव पदार्थ है पुरुष परमार्थिक है अगर पुरुष भोग करने वाला है ये भोग क्या कोई विक्रिया है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन कर देने वाला है अगर भोग पुरुष में कोई परिवर्तन कर देगा फिर पुरुष नित्य होगा नहीं होगा इसको कहते हैं भोग यदि विक्रिया स्वीकृत भोग को अगर विक्रिया कहेंगे तभी कथम न अनित्यत्व आदि प्रसंग पुरुष अनित्य फिर कैसा नहीं होगा क्योंकि उसमें विक्रिया हो गया विकार हो गया और कहेंगे कि की भोग उसका स्वभाव है पुरुष का स्वभाव है भोग स्वभाव कब हट जाएगा कभी नहीं हटेगा तो अर्थात पुरुष सर्वदा भोग करता ही रहेगा तो ना, ना विचार ये अभी विचार है कि ये पुरुष का स्वभाव है कि सर्वदा भोग करेगा अगर सर्वदा भोग करेगा तब तो भोग उसे छूटेगा नहीं तो कहते हैं स्वभाव सदा स्याद। अगर भोग पुरुष का स्वभाव होगा जैसे बनी का स्वभाव गर्म वो तो बनी का वो उष्ण स्वभाव कब हट जाएगा कभी नहीं हटेगा इस तरह पुरुष का भोग भोग करना स्वभाव है तो सर्वदा भोग करेगा इति विषय सन्निधत्व भ्रांति रेब तो सिंत कहता है कि अगर सर्वदा भोग करेगा उसका स्वभाव होगा तो फिर आप जो कहते हैं विषय आने से पुरुष भोग करेगा ये बात तो घटेगा नहीं क्योंकि भोग करना पुरुष का स्वभाव है जो जिसका स्वभाव हो हमेशा रहेगा तो इधर कहेंगे भोग उसका स्वभाव है इसको कहेंगे कि भोग आने से पुरुष उसमें प्रतिबिंबित तो होगा तो एक दिशा में कहते हैं सदा रहेगा और कभी कहते हैं कादाचित को होगा कभी होगा ये तो विरुद्ध हो गया विषय सनिधो भोग ये तो भ्रांति रहेगा दो नंबर टिप्पणी विषय सनिधो अर्थात हेतु माह विषय सनिधि होने से भोग होता है ये जो हेतु है ये कहना भ्रांति भ्रांति अर्थात तीन नंबर टिप्पणी स्फोटिक लौहित्यवध स्क में जैसे लौहित्य दिखना ये भ्रांति है इसी प्रकार की भोग आने से जो ये भोग होना कहते हैं अर्थात ये भ्रांति है उसका वास्तव धर्म नहीं है ऐसे विरुद्ध बात हो जाएगा ठीक है भोक्ता भी नहीं हुआ कुछ लोग कहते हैं भोज्य यही सर्व पदार्थ है सुपकारास्तु भोज्य वस्तु प्रति जानते तूपकार तो लोकपकार रसया तो वो लोकता है।, तो है भोज्य यही वस्तु है अर्थ यही वास्तविक है वास्तविकोज्य पदार्थ तदपि न सिद्धांत क्रिय रस रंजनाद अन्थादर्शनासंभवाद्यंजन व्यंजन ये कहते हैं ना अन्न के साथ जो लेते हैं उसको व्यंजन कहते हैं ना सब्जी इत्यादि जो होता है तो आदि रस व्यंजन जो है अन्य खात्व दर्शना तो ये मधुर आदि रस वाला जो व्यंजन है वो आठ घंटा के बाद फ्रिज अगर नहीं है तो क्या होगा अन्य प्रकार के हो गया तो फिर ये भोज्य ये वास्तव कैसे हुआ कहीं तो कि विराट सम्मेलन ही हो रहा था राज्य स्तरीय भोजन का लेकर के थोड़ा विवाद हो गया तो वहाँ जो विशिष्ट महात्मा आए थे वहाँ का मतलब मुख्य मतलब मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था कुछ पांच छह दिन का प्रोग्राम था तो विवाद हो गया अगला दिन सुबह वो मतलब पांच बजे सुबह ये होता था ध्यान का शिविर वो पांच दस मिनट पहले बोलते थे तो उसी भी बोले जिस चीज को लेकर के हम विवाद करते हैं वो स्थिति मतलब वो पदार्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं और 10 घंटा के बाद वो पदार्थ का क्या स्थिति होता है आप लोगों को सबको पता है ग्रहण किए हुए पदार्थ का बाहर जो है वो नहीं है वो तो गर्मी का स्थिति है बाहर जो है वो खट्टा हो जाएगा अलग बात है जिसको आप ग्रहण किए वो दस घंटा के बाद क्या होता है आपको पता है और उसको लेकर के ले आप लोग विवाद कर रहे हैं जो खाए दस घंटा के बाद क्या होता है वो लेट्रीन में गया है ना वो तो शब्द इस प्रकार का है जो आप भोजन और ग्रहण कर लिए दस घंटा के बाद वो क्या होता है आप लोगों को पता है तो उसको लेकर के विवाद करते है। यहां हैं यहाँ आए हैं हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा करते तो फिर सभी लोग एक ही बार शांत हो गए अगला दिन एकदम साइलेंट है कोई विवाद नहीं तो यहाँ ठीक आकार यह बात कह रहे हैं तो उसका अन्य था तो दर्शनाथ अगर काल अतिवाहित तो हो गया तो उस क्या हो जाते है सबको पता है उसको कैसे आप पार्थिक पदार्थ कहेंगे ये सब कल्पना मात्र ये द्वांशति श्लोक उच्चारण करेंगे वेद आय अन्य लोग और कल्पना करते हैं सूक्ष्म अमूर्त अमूर्त अमूर्त नूर्त मूर्त ये वास्तव आत्मा आत्मा पदार्थ बहुत सूक्ष्म है कितना सूक्ष्म है कहते हैं चिंटी का शरीर में बिल्कुल चिंटी जैसा है ऐसे जैन लोग कहेंगे बहुत छोटा है ये आत्मा तत्व और दूसरे लोग कहेंगे ये जो मतलब जिसको आप आत्मा कहते हैं वही है वो क्या है कहते हैं भूत है पृथ्वी इतना बड़ा है आकाश आकाश तो मानते हैं नहीं कहते हैं वायु जल ये सब इतने बड़ा है कहते हैं स्थूल पारमार्थिक पदार्थ जो है वो स्थूल है जैन लोग कहते हैं पारमार्थी का पदार्थ ये सूक्ष्म है कुछ लोग कहेंगे पारमार्थिक क्या है जो मूर्त है वही पारमार्थिक जो इंद्रिय ग्रह है वही पारमार्थिक है कुछ लोग कहेंगे जो अमूर्त है वही पारमार्थिक जो मूर्त है वो तो रहने वाला वो पारमार्थी नहीं है इस प्रकार की इसे तो ये मूर्त कौन है तो अगर ठीक है यहां कहेंगे आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाण सियादी के चित चार नंबर टिप्पणी दिगम्बरा दिगंबर जैन लोग उनका दो होता है ना स्वतांबर दिगंबर तो ये दिगम्बर लोग कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है अनुपरिमाण सियादी तन्न सिद्धांति कहते हैं युगपद अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान असिद्धे इत्याह। अगर आत्मा सूक्ष्म होगा अणु जैसा होगा गंगा जी में जब हम डूबते हैं तो अणु है तो एक ही जगह में सुई जैसा ठंडा अनुभव होना चाहिए पूरा सर्व शरीर में कैसे होगा तो इसलिए अनुभव करने वाला ये अणु नहीं है युगपद अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान असिधे युगपद एक साथ अशेष सा शरीर व्यापी पूरा शरीर में होने वाला वेदना कोई अनुभव का अनुसंधान अनुभव नहीं होगा अगर ये सु जैसा होगा तब तो ये नहीं होगा तो इसलिए आत्मा सूक्ष्म नहीं है यहाँ तक ओम शांति शांति शां शंकरचार्यं पाचकाय शुसभाष्यूमे ईश्वराग्ने मूति